समझाने से ठीक हो जाएगा कोई माँ प्रश्न ठीक से तो दूर हो जाएगा तो जो कल्पित वस्तु होती है उसकी कोई वास्तव में बीमार है तब बुखार वास्तव में चढ़ा हुआ किसी को एक तो झूठा मान लिया किसी ने छूट तो लोग मान लेते हैं हमें रोग नहीं फिर भी मान लेते बीमार है तो तो वो तो दवाई से नहीं ठीक होंगे लेकिन वास्तव में कोई बीमारी है तो दवाई चाहिए है ना? दवाई खाने से ठीक होगा दवाई खाना तो एक कर्म है ना तो जो अज्ञान से कल्पित होता है वो तो ज्ञान से निवृत्त होता है कर्म से निवृत्त नहीं होता है लेकिन जो कल्पित नहीं है वास्तव में है वो ज्ञान से निवृत होगा हो तो वही इसमें था वही जो विषय इसमें आया था ना एक चित्र के द्वारा जो कल्पित वस्तु है वो अन्य का विषय बन सकती है ये संसार यदि किसी की कल्पना माना जाए तो जिसकी कल्पना है उसका ही उसके ही ज्ञान का विषय बनेगा अन्य ज्ञान का विषय बनता है इसका मतलब किसी की कल्पना नहीं, नहीं है और जो सर्दी गर्मी सबको हैं है तो अब यदि ये, ये कल्पना होते तो ये जो बड़े बड़े आश्रम वाले दूसरे को जीवन बढ़ाते हैं ज्ञान का ये सब जुर्त नहीं थी उनको करने की वर्षा होती है नहीं है निश्चय कर दो बूंद गिरे गई है दिए दिए नहीं गिरे गर्मी नहीं, नहीं में तो है तो हम जीवन लगाएंगे ऐसा पिटल करके कराते भगवान में इनको सहन करने को कहा ना सहन करने को कहा है कि ये है तो इनको सहन करना है दोनों को तो ये तो नहीं कहा है? कि ऐसा जो कल्पित है ज्ञान से दूर हो जाएंगे वैसा कहेगा श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं कहा तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो की व्यवहारिक हो जो व्यवहार में लाया जाता है जो और उसकी नकल है वो व्यवहार में नहीं लगता, लग जाता व्यवहार में नहीं लगता ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं सबके साथ ज्ञान का उपयोग करते हैं ऐसा ही वो व्यवहारिक होना चाहिए जो दर्शन शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो व्यवहार में जो व्यवहार में और विरोध हो तो ग्रेस का तो क्या फायदा इसे झूठे ज्ञान का बहुत बढ़िया इस होता था इसे समझ स्वामी दुण शंकर जी के पीछे देखते थे उनसे पढ़ते थे उन्होंने बताया कि वाराणसी में ये कर्पाशी जी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे बहुत यशस्वी थे शायद आजकल रामदेव बाबा यशस्वी है ना ऐसे वो अपने समय के बड़े भारे यशस्वी महात्मा थे बहुत बड़े विद्वान थे तो उनके पास बैठे थे स्वामी जी स्वामी जी ने उनको पूछा संक्रायण स्वामी जी ने कर्पाशवी जी से ये जो वहाँ पेड़ थे इसे बहुत से यहाँ सामने करता थी जी बैठे थे इसमें जो वही जंगल है ये पेड़ हैं और इनमें यदि आग लग जाए इन पेड़ों में और तो कोई उपदेश करे कि तुम्हारा अधिस्थान निर्मल है अधिस्थान में कोई विकार नहीं है तो क्या पेड़ों की रक्षा हो जाएगी आज से ये स्वामी जी तुम्हारा रक्षा हो जाएगी क्या अच्छा अभी देखो तो उसी प्रकार जो है की बेचारा जो कोई संसार सागर में कोई कृताप से गर्द हो रहा है कोई दुखी हो रहा है मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ा से ग्रसित है घूट रोग उसको है तो उसमें यदि चिकित्सा के लिए किसी वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसकी चिकित्सा करता है रोग किया तो संसार, दग होकर दग्ध होकर के कोई मनुष् आपकी शरण में आया तो आपको जो दुख के निवारण का प्रयास करना चाहिए कि यह बोलना चाहिए दुख तुम्हें नहीं हो अब जैसे कि कोई सीर, सीर की कोई सिर सिर की पीड़ा से कोई व्यथित होकर के कोई किसी वैद्य के पास जाए होगी तो वैद्य चिकित्सा करते करते थक जाए फिर बोले रोग तुमने नहीं है तो उस चिकित्सक को मूर्ख आ जाएगा कि बुद्धिमान कहा जाएगा हम्म तो वही जो है ना जिससे चुकाप दूर नहीं होते हैं रोग उप्रेस करना तुमने नहीं है तो वे क्या बुद्धिमत्ता होगी स्वामी ने कहा सीधी बात है इसका शरणा के उसका उपाय है है ना ईश्वर धरणागति का उपदेश करो जो भगवान का भ्रमण करो भगवान शरण के उपास करो वो सब दूर कर देंगे और इसे झूठे उपदेश से झूठे ज्ञान से कुछ होता नहीं है वही जो है ना ये निष्कार करेंगे कल जो था ना एक कल कुछ ऐसा स्वामी जी ने बोला झूठे ज्ञान से कुछ नहीं होना है न ईश्वर की शरणागति स्वीकारो ईश्वर की आराधना करो उसकी शुरुआत वो सब ठीक जाएगा झूठा ज्ञान कुछ नहीं होता है ये जरूर है कर्म कर्म यदि ना हों वैसे तो वैसा नहीं होगा है ना एक तो अलग तो बात है लेकिन ऐसा योग दर्शन की बात जो है वो व्यवहारिक है है ना उपनिषद की बात भी व्यवहारिक है ब्रह्म सूत्र के बाद भी व्यवहारिक है लेकिन जो उसमें वो कार्बन काफी आती है ना बौद्ध दर्शन की प्रचन्न बौद्ध वाली वो व्यवहारिक हो जाती है कभी योग सूत्र ऐसा नहीं सोचना कोई उपनिषद के बाहर विरुद्ध बातें ये सब नीचे दर्शन है और ये कल्पना है तो एक दूसरे को उपाचन ही नहीं होगा बहुत बढ़िया बात इसमें बोला ये सूत्र में आई और भक्त में आई देखेंगे ईश्वर की लोग काम तोड़ते हैं तो कहने दिया तो है वो है ही नहीं इसी परमार्थ में हो क्या है ऐसे ईश्वर क्षमा ही करते हैं इसी भावना वालों को तो कभी तो भी कभी भी क्षमा नहीं करते हैं कांता में भी अशांति रहते हैं ईश्वर वहां वहां भोगी गीता में क्या आया है कौन लोग सदस्यों में यहाँ मेरे समान कौन ये क्या है सब का मतलब भगवान को भी लता देना उनको भी कल्यामान देना वीदान जैसी स्वामी ने लिखा है ये हृदय टिकु की क्षति हृदय टिकुपन थे और हृदय उनकी ही गति को लोक प्राप्त होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व का निराकरण करते हैं कल तक माता है उनके मेल में ही बात होते हैं तो चतुर्दश तो हो गया था पंचदस हो गया ठीक है हो गया तो गया। सोड़ चला है ना हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। अभी जो है ना कोई बौद्ध मठ ही आ रहा है कोई बौद्ध बोध इसमें आ रहा है यहाँ केहू कुछ बौद्ध विद्वान कहते हैं आलतु आहू है ना कुछ बौद्ध विद्वान कहते हैं ज्ञान सा भोग के स्वाद सुखा दी बढ़ती पर ध्यान देने अर्था मतलब पदार्था या वायु पदार्थ वायु वस्तु वायु पदार्थ ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होने वाला है ना? है है ना वायु पदार्थ ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होने वाला है जब जब दृष्टि नहीं तो दृष्टि नहीं वही है कि वायु पदार्थ ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होने वाला है भोग्य होने के कारण सुखादी की तरह देखो सुखादी जब सुखादी रहते हैं तो कभी अज्ञात होकर रहते हैं जब भी सुख दुख होंगे तो ज्ञात होकर ही रहेंगे सुख दुख जब होंगे तब उनका ज्ञान आवश्यक होगा तो सुख दुख भोग्य है कि नहीं है अब वो ज्ञान से पूर्वोत्तर काल में रहते हैं क्या रहते हैं सुख दुख तो जैसे सुख दुःख भोग्य है वैसे ही बाय पदार्थ भोग्य है जैसे हैं ही क्या है बाय पदार्थ भोग्य हैं तो जैसे भोग होने के कारण के कारण ज्ञान में ही रहते हैं वैसे ही बाहे पदार्थ भी भोग्य होने के कारण ज्ञान के ही काल में रहते हैं उनके एक मतलब ये मतलब है सुखाजी को दृष्टान्त बनाकर रह जाता उनकी लगाना अर्था मतलब पदार्थ बाय पदार्थ ज्ञान के समान अर्थ लो पदार्थ वाय पदार्थ ज्ञान के साथ ज्ञान के काल में ही विद्यमान रहते हैं कब ज्ञान के साथ ही मतलब ज्ञान के समान काल में वाय पदार्थ ज्ञान के समान काल में ही विद्यमान होते हैं भोग्य होने की तरह भोग्य होने के कारण सुखादी की तरह आप इसको अनुमान वाक्य बनाना चाहें तो ऐसा बना दो अर्थ ज्ञान क्या अर्थ ज्ञान साधु खादी वह अर्था अर्था का मतलब है पदार्थाई पदार्थ तो पक्ष क्या है यहाँ अर्था भाई और साथ है ज्ञान सा ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान भूत भूत गिर गया के साथ होने वाला ज्ञान के साथ ज्ञान के समान काल में होने वाला या ज्ञान सा भू का अर्थ है उसको क्या अर्थ होगा फिर ज्ञान के समान काल में होना तो अर्था मतलब वाह्य पदार्थ यहाँ पर अच्छे है ज्ञान क्या है साध्य है और हेतु क्या है यहाँ पर भोग्यक्त हेतु क्या है भोग्यक्त और दृष्टांत क्या है यहाँ सुखातिमा स्व अन्मिति करने के लिए पहले हेतु और श्राध्यु को कहा देखते हैं दृष्टान्त में अन्मिति के लिए पहले हेतु और श्राध्य को दृष्टान्त में देखा जाता है दृष्टान्त में हेतु और श्राध्य का निश्चय होने पर पक्ष में हेतु के रहने से साध्य की हो जाती है है ना? तो यहाँ क्या होगी सुखादी तो दृष्टांत में हेतु साध को देखो भोग्य तो रहेगा सुखादी में क्यों भोग्य तो हेतु सुखादी में क्यों रहेगा क्योंकि सुखादी भोग्य है भोग्य तो रहेगा भोग्य में भोग्य तो किस में रहेगा सुखादी भोग्य है कि नहीं इसलिए भोग्य हेतु रहेगा सुखादी दृष्टान में अब दृष्टान्त में सात व्यक्त के देखो ज्ञानसाह ज्ञानसाह भूत भू सात है कि ज्ञान के समान काल में होने वाला तो ज्ञानसाह भू कौन है सुखादी ज्ञान के समान काल में होने वाला कौन है ज्ञान भू है सुखादी तो ज्ञान भू है सुखादी तो सुखादी में क्या रहेगा ज्ञान ज्ञान सात ज्ञान सा गुप्त तो सुखादी में क्यों रहेगा क्योंकि सुखादी क्या है ज्ञान साध तो रहे, है। प... प概... रहे तो, तो दृष्टान्त में, मतलब मतलब <श्यांगे> तो में, तो में, में हेतु साध रहे और पक्ष पे अर्था अर्था मतलब पदार्थ। अर्थ का मतलब क्या है बाय पदार्थ तो बाय पदार्थ में देखो भोग्य तो रहेगा हाँ बाय पदार्थ भी भोग्य है इसमें पक्ष में हेतु रह गया तो हेतु के बल पर किस साध्य की सिद्धि हो जाएगी ज्ञान सा यह वाक्य जो है ना अनुमानात्मक है अनुमान प्रियोग है ये सब अनुमान से ही लोग सिद्ध करते हैं प्रत्यक्ष के भी विरुद्ध है श्रुति से भी विरुद्ध है ना पंचायत का मत युक्ति आधारित है आधारित नहीं है न अनु बोध बौद्ध लोग जो युक्ति देते हैं वही युक्ति ये सब प्रयोग करता है और ध्यान देंगे की पदार्थ ज्ञान के समान काल में ही रहने वाला है भोग्य होने के कारण सुखा जी के समान यहाँ पर चीज होगा द्वारा द्वारा के है ना वे इस इस के के द्वारा इस के द्वारा या इस कथन के द्वारा, जो कह रहे हैं ना एक करना यहाँ पर एक कथने वे इस कथन के द्वारा साधारणत्व बाद माना साधारणत्व का तो लिख लो वो ज्ञान के सही भूत वस्तुना एकत्वम बहु ज्ञान विषय भूत वस्तुन एक बहुज्ञान विषयी भूत वस्तुन एक अर्थ हो गया साधारण का साधारण हो गया बहु ज्ञान विषय भूत और एक बाधमान का अर्थ है खंडन कुर बाद का अर्थ लिखो खंडनम खंडनम कुरवाणा का तो खंडनम कुरवाणा अब लगाएंगे तो इसका अर्थ हो गया साधारणम का हो गया बहुत ज्ञान बहुत बहुत मनुष्यों के ज्ञान का विषय वस्तु की एकता बहुत मनुष्यों के ज्ञान का विषय क्या है वस्तु बहुत मनुष्यों के ज्ञान का विषय क्या है ज्ञान तो भिन्न भिन्न होंगे सभी के पर वस्तु कितनी होगी एक है ना ज्ञान भिन्न भिन्न होंगे वस्तु कितनी होगी एक ही। वही कहते हैं बहुत मनुष्यों के ज्ञान के विषय विषय भूत कर विषय विषय भूत का क्या है? बहुत मनुष्यों के ज्ञान के विषय वस्तु की एकता का खंडन करने वाले वस्तु की एकता का बाद माना कर खंडन करवाना वस्तु की एकता का खंडन करने वाले तो जो ऐसा कहेंगे ना कि वस्तु क्या है ये ज्ञान से कल्पित है वो ज्ञान से कल्पित है तो हर मनुष्यों के ज्ञान से कल्पित वस्तु होगी तो वस्तु एक रह है? जैसे कि एक घट अभी क्या माना जाता है यहाँ तो योग सिद्धांत में योग सिद्धांत से माना जाता है कि वस्तु स्थाई है एक है एक ही घट है उसको बहुत लोग देखते हैं तो बहुत मनुष्यों तो के ज्ञान का विषय बनने वाला वो घट कितना है एक है योग मत हुआ और बौद्ध मत के अनुसार क्या है ज्ञान से कल्पित है तो आपके ज्ञान से कल्पित इनके ज्ञान से कल्पित उनके ज्ञान से कल्पित तो हो पाएगी एक मानेंगे नहीं यदि तो कल्पित नहीं कहेंगे और जो पहले से विद्यमान नहीं मानेंगे तो फिर ज्ञान से कल्पित कहेंगे तो ज्ञान से कल्पित कहेंगे तो उसको एक दिन वो चंती लगाएंगे बौद्ध विद्वान एतया कर्थ है इस कथन एक द्वारा इस कथन के द्वारा बहुत मनुष्यों के ज्ञान के विषय वस्तु की ज्ञान का विषय क्या है वस्तु की ज्ञान का विषय वस्तु है और उस वस्तु की अच्छा विषय भूतत्वी ष्ठी लिखी है है ना हाँ तो विषय वस्तु है ठीक है बहुत मनुष्यों के ज्ञान का विषय क्या है वस्तु और उस वस्तु की एकता का खंडन करने वाले कौन बुद्ध है ना इस कथन के द्वारा बहुत मनुष्यों के ज्ञान के विषय वस्तु की एकता का खंडन करने वाले बहुत विद्वान पूर्वोत्तर क्षणों में वस्तु स्वरूप का ही अपलाभ करते हैं पूर्वोत्तर क्षणों में मतलब ज्ञान से पूर्व क्षण और ज्ञान से उत्तर क्षण पूर्वोत्तर क्षण में के है। है वस्तु के स्वरूप का ही अपलाभ करते हैं वस्तु के स्वरूप का ही क्या करते हैं अपलाप करते हैं वस्तु के स्वरूप का ही खंडन करते हैं ऐसा सा कल्पना है जो कुछ दिखाई दिया घटपट बोले कल्पना है जा रहे हैं ऊपर वो गिर गया तो नहीं ये भी कल्पना उसके भी सिर्फ अपलाप करते हैं तो जो ऐसा जो बुद्ध मानते है न तो उनकी बात का समाधान करने के लिए ये सूत्र है ना चेक चित्रम वस्तु तदक क्या एक चित्त के तंत्र वस्तुना क्या एक चित्त ध्यान देने योग सिद्धांत के अनुसार चित्त का से अंताकरण और चित्त में क्या होता है ज्ञान है लेकिन बहुत लोग ज्ञान से अतिरिक्त चित्त को नहीं मानते जबकि क्या घटावी भी ज्ञान से अतिरिक्त नहीं तो है चित्त भी ज्ञान से अतिरिक्त नहीं है तो उनके साथ बात करने में इन्होंने कहीं कहीं क्या किया है ज्ञान को विचित्त पे दिया किसने सूत्रकार ने सब प्रकार है उनके साथ, साथ बात करने में ध्यान देंगे तो यहाँ पर तो चित्त ज्ञान है क्या एक चित्त तंत्र और एक ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है ऐसा लगाना एक मनुष्य के ज्ञान के अधीन वस्तु नहीं है तंत्र का अधीनम एक मनुष्य के चित्त एक मनुष्य के ज्ञान के अधीन वस्तु मतलब एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित वस्तु नहीं है तो ज्ञान से कल्पित वस्तु होगी वो ज्ञान के अधीन होगी और ये आपके ज्ञान के अधीन है क्या आपके ज्ञान न होने न होने से में कोई फर्क पड़ेगा क्या hmm. है ना लेकिन जो कल्पित वस्तु होगी वो तो ज्ञान के अधीन होगी कि ज्ञान से तो वही बताते हैं के के नहीं नहीं नहीं नहीं या एक मनुष्य के चित्र से कल्पित वस्तु नहीं है कौन बाहस्तु बाह पदार्थ और बाह्य पदार्थ एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित नहीं है लगे क्योंकि और वस्तु का बाह पदार्थ एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित है क्यों यदि कल्पित माने आप तो ये बताइए कि वो ज्ञान जिस क्षण में नहीं होता है उस क्षण में वस्तु कैसे रहती है बताइए तो कोई उत्तर होगा इनके ना? तो यही है सर कि इसका ये तद अप्रमाणकम कि ज्ञान से अज्ञात ज्ञान से हाँ ज्ञान से अज्ञात वस्तु तदाक है तब तब अज्ञात होने कि ज्ञान से अज्ञात वस्तु तब क्या होगी ज्ञान से अज्ञात वस्तु तब क्या होगी तब तो जब अज्ञात है तो क्या होगी बोलो उत्तर दो क्या होगी वो कहा जाएगी और फिर कहा से आएगी ये बोलिए आप अब ज्ञान देंगे एक वस्तु ना और एक ज्ञान से कल्पित एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित वस्तु नहीं है एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित वस्तु अन्यथा मतलब यदि ऐसा ना माने तो क्या प्रश्न हो रहा है कि प्रमाण कर ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान से ये से से अज्ञात अज्ञात वस्तु तब क्या होगी बोलो ये से से नहीं हो रही है की क्या होगी बोलो एक चित्त चित्तंत्र वस्तु यदि यदि चेत वस्तु यदि वस्तु या बाह्य पदार्थ यदि पदार्थ एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित होता क्या मतलब होता चेत मतलब यदि वस्तु का पदार्थ एक मनुष्य के ज्ञान के अधीन होता है या काम यदि बाह्य पदार्थ किसी एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित होता है तदा का से तो सूत्र में सदाया है ना हाँ ये एक चेत तंत्र वस्तु हो गया ना अर्थ है अब तदा को बताते हैं सदा कर तो यह सब चित्त चित्ते व्यग्र वित्त व्यग्रथ होने पर है पर संचारियों नहीं, चित्त को वित्ती में संचरण करने पर चित्त को हाँ चित्त को वित्ती में संचरण करने पर विरुद्ध अथवा निरुद्ध निरुद होने पर चित्ते निरुद्ध होने पर चित्त को किसी अंतर में संचरण करने पर या निरुद्ध होने पर ध्यान देंगे यदि एक मनुष्य के ज्ञान से कल्पित वस्तु होती या एक मनुष्य के चित्त से वस्तु होती, तो जिस समय चित्त क्या है कि अन्य विषय में लगा हुआ है या निरुद्ध हो गया है तो उस समय उस चित्त से वो वस्तु ज्ञात हो रही है ने? तो वो कैसे रहेगी ऐसा प्रश्न होगा तो चित्त के व्यग्र होने पर अथवा निरुद्ध होने पर स्वरूप में वो सेन अपरावृष्टम से उस ज्ञान के द्वारा आप अज्ञात क्या है ज्ञान के द्वारा या उस के द्वारा का के द्वारा आप अज्ञात।, अज्ञात कौन वस्तु ना तो उस चित्त के द्वारा अज्ञात के ताँगी ताँगी है तथा अन्य से आ सही गुतम ये अन्य मनुष्य के ज्ञान का अभिषय अन्य मनुष्य के ज्ञान का एक चित्त के द्वारा अज्ञात है और उसी समय यदि नहीं है तो अन्य ज्ञान का अभिषेक अन्य अन्य के के के के ज्ञान ज्ञान का का तो उस चित्त के, उस चित्त के चित्त चित्त द्वारा अज्ञात तथा भी अभिषेक और अविषय भूतम का ही अर्थ है यहाँ पर अप्रमाणकम्मी भूतम का नहीं नहीं द्वारा देखना अविषय भूतम का अन्य अभिषय भूकम का थोड़ा अन्य मनुष्य के ज्ञान का अभिषेक अन्य मनुष्य के ज्ञान का अभिषेक है ना और अविषय वाले अप्रमाणकम का अग्रहित स्वभाव कम आप स्वभाव कम अग्रहित स्वभावकम का अर्थ है अज्ञात सत्ताकम आपकम का अर्थ है अग्रहित स्वभाव कम उसका अर्थ है अज्ञात सत्ताकम मतलब अज्ञात सत्ता वाला कैसा हाँ अज्ञात सत्ता वाला कौन वो स्वरूप हम स्वरूप है ना वो अज्ञात स्वरूप वाला तो मतलब क्या है कि उस चित्व के द्वारा अज्ञात के ज्ञान का अभिषेय अन्य के ज्ञान का जो अभिषय अभिषय होगा अप्रमाणक अप्रमाणक अर्थ होगा अज्ञात सत्ता वाला तो क्यों चित्त अर्थात वो किसी के भी द्वारा अज्ञात ना होने वाला अर्थात सभी के द्वारा अज्ञात स्वरूप में न अर्थात तो सभी के द्वारा अज्ञात से, तदा क्या होगा दोबारा पंक्ति को लगाएंगे चेत कर् यदि यदि वस्तु करते बाय पदार्थ यदि बाय पदार्थ एक चित्त के अधीन होता यदि बाय पदार्थ एक चित्त के द्वारा कल्पित होता या एक ज्ञान के द्वारा कल्पित होता है ना? अब ध्यान देंगे अब या चित्त बाद में चित्त शब्द का चित्त को देख रोने पर या मतलब चित्त को वित्तांतर में संचरण करने पर चित्त को ब्रोने पर अथवा चित्त को निरुद्ध होने पर तेन कर उस चित्त के द्वारा उस चित्त के द्वारा अज्ञात कौन स्वरूप वस्तु उस चित द्वारा अज्ञात तथा अन्य का अभिषेक उस चित्त के द्वारा अज्ञात और अन्य चित्त का अभिषेक कोई जरूरी है कि कोई न कोई उस वस्तु को हमेशा जानता ही नहीं हाँ तो उस चित्त के द्वारा अज्ञात तथा अन्य चित्त का अभिषेय अप्रमाण कम करता वाली वस्तु स्वरूप अज्ञात सत्ता वाली वस्तु स्वरूप स्वरूपों में ना करे उसके साथ करेंगे अज्ञात सत्ता वाला वस्तु स्वरूप अच्छा मतलब अच्छा वैसे दोबारा लगाओ थोड़ा हम दूसरे तरीके से लगा दें थोड़ा एक जहाँ बदलूंगा वहाँ बोल दूंगा देखना यदि कल्पित होते तो चित्त को दिखातर में संचरण करने पर अथवा चित्त को निर्वृत्त होने पर उस चित्त के द्वारा उस चित्त के द्वारा अज्ञात तथा अन्य का अभिषेक अन्य अविषय कौन वो वस्तु उस चित्र के द्वारा अज्ञात तथा अन्य का अविषय अब ऐसा कर लेना के निचित आप और गृहित स्वभाव कम ऐसा कर लो अन्य के निचित को ले जाओ मतलब किसी के भी द्वारा मतलब उस चित्त के द्वारा अज्ञात और अन्य का अविषय हो गया तो किसी के भी द्वारा अज्ञात हुआ तो अप्रमाण कम अग्रह स्वभावक का सुबह सभी के द्वारा अज्ञात सत्ता वाला है ऐसा कल तो चित्र को व्यग्र होने पर अथवा निरुद्ध होने पर उस चित्र के द्वारा अज्ञात तथा अन्य चित्त का अभिषेक अर्थात सभी के द्वारा अज्ञात सत्ता वाली तक का लेना किसी के द्वारा अज्ञात सत्ता वाली वस्तु समय कैसी होगी क्या होगी बोलो फिर जो लोग कहते हैं ना की ज्ञान के समकाल में ही पदार्थ रहता है तो उनको अभी घट का ज्ञान हुआ तो घट है अभी ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ बाद में तो मतलब उनके अनुसार घट है तो प्रश्न होता है कि कभी एक वस्तु का ज्ञान हुआ और कुछ समय बाद उसका दोबारा ज्ञान होता है तो आपके अनुसार पहले ज्ञान के बाद तो वस्तु तो नहीं थी तो फिर दोबारा ज्ञान के पहले भी वस्तु है उनकी मत में तो फिर दोबारा कहाँ से याद हुई आप बताइए है ना जैसे सुबह आपको दूसरी वस्तु में ज्ञान हुआ फिर अभी ज्ञान होगा तो अभी ज्ञान होंगे पर वो कहाँ से आगे तो ज्ञान के समकाल में ही आप मानते हैं उससे पहले नहीं मानते तो उससे आप सम्बद्ध मान और क्या पुनः से हो है। है संबंधित होकर और पुनः संबंधित होकर किस कारण से उत्पन्न होकर किस उत्पन्न हो जाती है अब दृष्टि सृष्टिवादा यह है यही दृष्टि सृष्टिवाद का मूल है बौद्ध मत ज्ञान के सम काल में सत्ता जो वस्तु ज्ञान ज्ञात होती है उसी को मानते हैं अब देखो तो अब ध्यान देंगे कि आप किसी को देखते हैं सामने से तो पीठ उसकी दिखाई देती है स्पृष्टकाल दिखाई दिखा देता है तो कहते हैं कि जो वस्तु ज्ञात होती है उसी को मानते हैं मतलब जो ज्ञान के जा समकाल में ही वस्तु होती है तो मान लीजिए सामने के हिस्से का ज्ञान हो रहा है तो साम तो ज्ञान के सम में कौन सी वस्तु रहेगी सामने वाली पीछे का ज्ञान हो रहा है पीठ का तो उनके अनुसार क्या है कि जब सामने से किसी को देख रहे हैं तो पीठ है पीठ मानना पड़ेगा क्योंकि ज्ञान के समकाल में ही वस्तु रहती है तो ज्ञान तो हो रहा है जिसका और जिसका ज्ञान नहीं हो रहा है पीठ का रहेगी अच्छा और जब पीठ नहीं रहेगी तो पीठ के बिना पेट हो सकता है क्या तो पेट भी नहीं दिखाई देना चाहिए पेट भी नहीं दिखाई देना चाहिए अभी दिखाई देता है पेट की नहीं तो पीठ के बिना हो है और पीठ दिखाई दे रही है उस तो इसका क्या मतलब है ज्ञान के बिना भी वस्तु रहती है ज्ञान के बिना भी वस्तु हाँ सीधी बात है ये बहुत बढ़िया बात है ज्ञान के समकाल में वस्तु होती है तो ज्ञान के समकाल में जो है सामने आप देख रहे हैं जिसका ज्ञान होता है वही वस्तु होती है जो सामने के हिस्से को आप देख रहे हैं तो वही मानेंगे उनके अनुसार जो पिछला हिस्सा नहीं दिखाई देता उसको मानेंगे अच्छा ये भी पिछला तो फिर विचार करके देखो जब पिछला पीठ नहीं तो में मेरा पेट होगा क्या तो फिर का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए और पेट का ज्ञान होता है हिस्सा मतलब फिट है और जब फीट है तो फिर क्या है इसका मतलब ज्ञात नहीं होती है इसका मतलब कि वस्तु होने पर हमेशा ज्ञात ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है आगे देखेंगे ये क्या अस्पस्थिका भागा क्या ये अस्थ्य अनुपस्थिका भागा और जो अस् मतलब इस बाय पदार्थ के अनुस्थिका का अज्ञात और जो बाय पदार्थ और पदार्थ अस्त बाये हैं और जो बाय पदार्थ के अस्त तेनाश्यू और बाय पदार्थ के वे अंश नहीं होने चाहिए वे अंश कौन से अंश जो अंश ज्ञात नहीं होता है वो नहीं होना चाहिए है ना और अन और इसके ये अनुपस्थित भागा जो अज्ञात अंश हैं हैं और ते अस्से वाह के विश नहीं होने चाहिए एवं इस प्रकार नाश्ठम की इस प्रकार मतलब ज्ञात न होने से पीठ नहीं है क्या मानना पड़ेगा कि पीठ नहीं है इसलिए उधर का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए क्यों जब पीठ नहीं है तो उधर होगा क्या तो उधर का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए बात अच्छी हाँ एवं कैसे ऐसा मानने पर पीठ नहीं है इसलिए उधर का विज्ञान नहीं होना चाहिए क्योंकि पीठ के बिना उधर हो सकता है तो नहीं उधर उसका ज्ञान भी नहीं होना चाहिए विज्ञान होता है उधर का इसका मतलब पीठ है पीठ होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता है इसका मतलब है कि वस्तु ज्ञान के समकाल में ही हो ये बात वस्तु रहती कभी ज्ञात रहेगी कभी अज्ञात रहेगी ऐसा अब ईश्वर विमुख लोग जो है इसकी जिंदगी लगा देते हैं तो निराकरण करने में ये सही जिंदगी लगाते हैं आराधना करते हैं तो भगवान की लीला अच्छा आगे देखेंगे अकस्मात स्वतंत्रों अर्थात सर्व पुरुष साधारण अकस्मात कर उस कारण से ऐसा लगा लेना उस कारण से या सिद्ध होता है कि स्वतंत्र अर्थात अर्थ है स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ उससे स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ स्वतंत्रता सत्ता का है न स्वतंत्र सत्ता का स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ ज्ञान की अधीन सत्ता है ये स्वतंत्र सत्ता वाला पदार्थ सर्वपुरुष साधारण की सभी मनुष्यों के प्रति समान होता है सभी मनुष्यों के प्रति ये थोड़ा है की जिसकी कल्पना है उसी के लिए है जिसकी कल्पना है उसी के लिए ए... है ऐसी बात जो कहते हैं ज्ञानी के लिए जरूरत नहीं है सब कुछ उसके लिए है यह है कि वो उसको ब्रह्म रूप में समझ रहा है है ये बात नहीं है ज्ञानी के लिए नहीं अज्ञानी के लिए है अज्ञानी दरवाजे से जाएगा तो ज्ञानी दीवार चला जाता है क्या हुँ? अच्छा ज्ञानी अज्ञानी तो रोटी खाता है अज्ञानी रोटी खाता है ज्ञानी थाली खा क्या तो सब है उसके लिए ये उसको शोक मूड ही नहीं है ना तो ए, है। यही यही तो नहीं है। तो में से यही है कि है, यह भगवानी चित्तानी पृथ्वतें और स्वतंत्र सत्ता वाले चित्ते है ना मुझे देखते क्या है की बाय पदार्थ स्वतंत्र इसे चित्त भी स्वतंत्र है है ना बाय पदार्थ स्वतंत्र भी और स्वतंत्र चित्त प्रत्येक मनुष्य प्रवृत्त होते हैं ऐसा लगाना कि प्रत्येक मनुष्य के स्वतंत्र चित्त होते हैं ये प्रत्येक मनुष्य के स्वतंत्र है और वो सिद्धि होती है ज्ञान से किसी वस्तु की सिद्धि होती है मतलब जैसे की कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नहीं जानता है तो आप उसको उस, उसके विषय में एग्जाम देंगे तो भी तो आने कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जानता ही नहीं है कोई ऐसा मनुष्य है जो किसी पदार्थ को नहीं जानता है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके विषय में ज्ञान देना पड़ेगा तो ज्ञान से ही वो समझा ज्ञान से ही उसकी सिद्धि हुई ज्ञान से सिद्धि हुई मतलब ज्ञान से वो व्यक्ति समझा ज्ञान से उत्पत्ति हुई क्या उसकी आपने ज्ञान जिस वस्तु के विषय में किसी मनुष्य को बताया वो वस्तु पहले से विद्यमान थी कि नहीं थी <ग्णागा> तो ज्ञान से सिद्धि का मतलब ज्ञान से उत्पत्ति नहीं है है ना ज्ञान से उत्पत्ति नहीं है आपने समझा दिया उसको वस्तु तो पहले ही थी है। लेकिन जब कोई नहीं मानता है किसी तक तो वस्तु को तो नहीं जानता तो कहते हैं कि ज्ञान क्या कहते हैं मानाधीना मैं सिद्धि प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि होती है तो प्रमाण से प्रमेय की उत्पत्ति होती है क्या अब इसे इसमें किसके ज्ञान में क्या प्रमाण है शिक्षु शिक्षु से ज्ञान और शिक्षु से इसकी उत्पत्ति हो गई क्या पर ज्ञान क्या प्रमाण प्रमाण से से का तो नहीं ज्ञात ज्ञात प्रमेय होता है अर्थ मतलब है। है मतलब हो जाएगा यहाँ पर चित्त और चित्तार्थयो चित्त और पदार्थ बाय पदार्थ और चित्त का संबंध होने से बाय पदार्थ और चित्त का बाय पदार्थ और चित्त का संबंध होने से कैसे मैं बताऊं? बाय पदार्थ और तो सित्त के संबंध से होने वाला ज्ञान जी का तो क्या है? ज्ञान पदार्थ और संबंध से होने वाला ज्ञान या अनुभव पुरुष का भोग है उसका भोग क्या है बाह्य पदार्थ और सित्त के संबंध से होने वाला अनुभव है ना सुख का अनुभव सुख का अनुभव तो क्या है पुरुष का भोग है गाय पदार्थ और के संबंध से होने वाला पुरुष का भोग पदार्थ और चित्त के संबंध से होने वाला अनुभव ये क्या है पुरुष का भोग है वो पुरुष का भोग है या ज्ञान पुरुष का भोग है ऐसा लगाना बहुत बढ़िया है आगे देखेंगे और एक सूत्र है तथुपराग ये चित्वा वस्तु ज्ञा का तब अपेक्षा होने से वस्तु के अपराध अपेक्षा होने से मतलब वस्तु के संबंधी की अपेक्षा होने से चित्त को, को कोई पदार्थ चित्त कभी कोई पदार्थ चित्र को ज्ञात होता है और कभी कोई पदार्थ चित्त को ज्ञात किसी आगा. काल में कोई पदार्थ चित्त को ज्ञात होता है और और किसी काल में वही पदार्थ चित्त को ज्ञात तो कब ज्ञात होगा जब उसके साथ चित्र का सम्बंध होगा तो तदुपराध का अर्थ है वस्तु के उपराध ये या वस्तु के साथ संबंध की अपेक्षा होने वस्तु के साथ संबंध की अपेक्षा होने से मिल लो चाहे तदुअपराध अप के अर्थाकर होनाकारिता अपेक्षित सूत्र से देखो अर्थाकरितापेक्षित पदार्थ के साथ संबंध अपेक्षित होने से या तो पदार्थ के पदार्थ अर्थाकरिता में पदार्थ के आकार से आकारित होने की इच्छा होने से हाँ ठीक है पदार्थ पदार्थ के आकार वाला कौन होगा चित्त कौन होगा चित्त तो यहाँ पर ऐसा अर्थ कर लेना कि पदार्थ के संबंध की अपेक्षा होने से या पदार्थ के आकार से युक्त होने की अपेक्षा होने से पदार्थ के आकार वाला होने की अपेक्षा होने से पदार्थ के आकार वाला कौन होगा चित्त चित्त पदार्थ से संबंधित चित्रकार होने की अपेक्षा होने से क्या कहें पदार्थ के आकार वाला होने की अपेक्षा होने से।, से या तरल शब्दों में ये कर लो पदार्थ से संबंध की अपेक्षा होने से जब पदार्थ के साथ संबंध होगा किसका चित्त का जब पदार्थ के साथ चित्त का संबंध होगा तब पदार्थ कैसा होगा और जब पदार्थ के साथ चित्त का संबंध नहीं होगा तब कैसा होगा पदार्थ पदार्थ के साथ संबंध की अपेक्षा होने से चित्त को वस्तु कभी ज्ञात होती है कभी ठीक है कभी ज्ञात होती है कभी मतलब क्या है कि जब ज्ञात नहीं होती तब भी वस्तु रहती है जब ज्ञात नहीं होती उसमें भी वस्तु रहती है हाँ सुख गुप्ठी कर बाय पदार्थ नहीं है सुख गुप्त तो क्या है तो सब एक ही नहीं कभी है ना एक चीज़ा नहीं है दुण दुण नहीं हो हैं ना। तो सबको एक दिशा नहीं है ये कुछ तो दूसरे गुवे कर देना तो सब नहीं नहीं तो जो नियम ये नहीं सकते है अब जो मनुष्य है वो साजक नहीं होते है ये सबको असाजत ही कहें तो क्या होगा है ना सबको साधा विषय सब विलक्षण है अयस्कांत मणिकल अयस्कांतमढ़ी कहते हैं चुंबक को चुंबक के समान विषय चुंबक क्या करता है लोहे को खींच लेता है तो विषय क्या करता है चित्त को खींच लेता है है ना चुंबक लोहे को खींच लेता है विषय किसको खींचता है चित्त को तो जैसे चुंबक लोहे को खींचेगा तो चुंबक से संबंध कौन हो जाएगा लोहा और विषय चित्त को खींचेगा तो विषय से संबंधित कौन हो जाएगा विषय से संबंधित हो जाएगा मतलब तो तो विषय के आकार वाला हो समान विषय अयाह का धर्म कम अयाकर्थ है यहाँ पर लोहा लोहे के समान धर्म वाला या लोहे के समान अर्थ कर लेना लोहे के समान चित्त से संबंधित होकर लोहे के समान चित्त से चुम्बक के समान विषय लोहे के समान चित्र से संबंधित होकर विषय किससे संबंधित होते हैं से तो चुंबक के समान विषय लोहे के समान चित्र से संबंधित होकर चित्र को उपरंजित कर देते हैं चित्र को उपरंजित कर देते हैं कौन उपरंजित कर देते हैं चित्र को विषय चित्र को उपरंजित कर देते हैं मतलब विषय को अपने रंग में रंग देते हैं विषय को अपने रंग में हाँ चित्त को अपने रंग में रंग देते हैं कौन विषय अर्थात विषय विषय चित्त को अपने रंग में रंग देते हैं मतलब स्त्री विषय होगी तो स्त्री आकार चित्त हो जाएगा चित्त हो जाएगा समझी लगे चुम्बक के समान विषय लोहे के समान चित्त से संबंधित होकर उसको उपरित कर देते हैं या उसको अपने आकार वाला कर देते हैं अपने आकार वाला किसको चित्त को चित्त विषय के आकार का होगा क्या एन विषय परित्तम और जिस विषय से संबद्ध और जिस विषय से संबंधित चित्त होता है क्या चित्तम और चित्त जिस विषय से संबद्ध होता है और चित्त जिस विषय से संबंधित होता है क्या विषय ज्ञात होता है और चित्त जिस विषय से संबंधित होता है वह विषय ज्ञात होता है पुनः फिर तटो अज्ञात उससे अन्य विषय अज्ञात होता है उसके अन्य विषय इसका मतलब उसका अभाव है क्या उसका नहीं तमाम बातें आज कहाँ से जाते हैं स्वप्न है। की तरह स्वप्न में कुछ नहीं होता दिखाता ने नहीं है तो ना अब ध्यान देंगे स्वप्न की तरह हो तो, तो फिर यह वेदांत समर्भि स्वप्न के समानी गलत हो जाएगा स्वप्न का ज्ञान कोई कम आता है ये भी ज्ञान कुछ कम नहीं आएगा स्वप्न के प्रभान होना को ये भी काम नहीं आएगा अब ये स्वप्न के समान इस दृष्टि से कह देते हैं कि जैसे स्वप्न के पदार्थ हमेशा नहीं रहते तो संसार भी जो है ना एक जैसा नहीं रहेगा इतने मतलब है उसके मतलब क्या आएगी कि परिणामी बताने में कर है। ये भी ऐसा सदा ऐसा नहीं रहेगा इतने मतलब और उससे अन्य अज्ञात होते हैं वस्तुनो ज्ञाता ज्ञात स्वरूपत्वास परिणामी चित्तम वस्तु का ज्ञात और अज्ञात स्वरूप होने के कारण वस्तु का ज्ञात स्वरूप कब होता है जब चित्त उसके और वस्तु का अज्ञात स्वरूप कब होता है जब चित्त तो हाँ, इसका मतलब क्या है चित्त का, का परिणाम होता हो हो है चित्त का विषयाकार जब चित्त का विषय परिणाम होगा तब विषय ज्ञात होगा और जब चित्त का विषयकार परिणाम नहीं होगा तब विषय ज्ञात तो परिणाम वाला कौन तो तो हुआ ऐसे वस्तु का ज्ञात और अज्ञात स्वरूप होने के कारण चित्त परिणाम सिद्ध होता है वस्तु का ज्ञात और अज्ञात स्वरूप होने के कारण चित्र सिद्ध होता है तो चित्त का परिणाम होने पर क्या होगा वस्तु हाँ का वस्तु के का परिणाम होने पर चित्त हो का वस्तु के का परिणाम ना होने पर उसके है? नहीं हो तो वही वस्तु का ज्ञात और अवज्ञात शुरू होने के कारण चित्त परिणाम शुभ होता है ओम पूर्ण मदम पूर्णा